वेक चूड़ा मणि गुरूपस और प्रश्न विधि उत उक, साधन संपन्न तत्विज्ञा सुरात्म उपीदेद गुरु प्राज यस्मद विमोक्षण उक्त साधन, साधन चतुष्टय से संपन्न आत्म तत्व का जिज्ञासु प्राज स्थित प्रज्ञ गुरु के निकट जाए जिससे उसके बंधन की निवृत्ति हो श्रोत्रियो विजनो कामहतो यो ब्रह्म विम ब्रह्मण्यो पर शांत तो निरंधन इवा नल अहेतुक दया सिंधुर्बंधुरा मता माराध्य गुरुम भक्त प्रभुअ प्रश्रय से बदेश प्रसन्नम तमनुप्राप्य पृछेद्ञातव्यत्म जो श्रोत्रिय हो निष्पाप हो कामनाओं से शून्य हो ब्रह्मवेदताओं में श्रेष्ठ हो ब्रह्मनिष्ठ हो हो रहित अग्नि के समान शांत हो अकारण दया सिंधु हो और प्रणत शरणापन्न सज्जनों के बंधु हितैषी हो उन गुरुदेव की विनीत और विनम्र सेवा से भक्तिपूर्वक आराधना करके उनके प्रसन्न होने पर निकट जाकर अपना ज्ञातव्य इस प्रकार पूछे स्वामी नमस्ते नोक बंधो कारुण्य सिंधोपति भवाधो मांत्मी कटाक्षदृष्टयाुण्युष्टया हे शरणागत वत्सल सागर प्रभो आपको नमस्कार है संसार सागर में पड़े हुए मेरा आप अपनी सरल तथा अतिशय कारुण्यामृतवर्षिणी कृपा कटाक्ष से उद्धार कीजिए दुर्वार संसार दोधूयम दुरदृष्टवा तेह भीत प्रपन्नमिपाही मृत्यो शरण्यम्यम वदम जदहम न नजादे। जिससे छुटकारा पाना अति कठिन है उस संसार दावानल से दब्ध तथा दुर्भाग्य रूपी प्रबल प्रभंजन आंधी से अत्यंत कंपित और भयभीत हुए मुझ शरणागत की आप मृत्यु से रक्षा कीजिए क्योंकि इस समय मैं और किसी शरण देने वाले को नहीं जानता शांता तो संतो वसंत हितम महासंति सतो वसतोक चरंतारेमारणव जनातु न्यान पिता भयंकर संसार सागर से स्वयं उत्तीर्ण हुए और अन्य जनों को भी बिना कारण ही तारते तथा लोक हित का आचरण करते अति शांत महापुरुष ऋतुराज वसंत के समान निवास करते हैं अय स्वभाव स्वतः यत्मापनोद प्रवण महात्म सुधांसुश स्वयं कर्कश प्रभा भी तम अवतीक्षि किल महात्माओं का यह स्वभाव ही है कि वे स्वतः ही दूसरों का श्रम दूर करने में प्रवृत्त होते हैं सूर्य के प्रचंड तेज से संतप्त पृथ्वी तल को चंद्रदेव स्वयं ही शांत कर देते हैं ब्रह्मानंद रसान भूतिकलिते पोत सुशीत शीत योजित सुखे क्यामृत से चय संतवन ज्वास्ते क्षण क्षण ग पात्री कृता स्वीकृता हे प्रभो प्रचंड संसार दावानल की ज्वाला से तपे हुए इस दीन शरणापन्न को आप अपने ब्रह्मानंद रसानुभव से युक्त परम पुनीत सुशीतल निर्मल और वाकरूपी स्वर्ण कलश से निकले हुए श्रवण सुखद वचनामृतों से सींचे अर्थात इसके ताप को शांत कीजिए ये धन्य है जो आपके एक क्षण के करुणा में दृष्टिपथ के पात्र होकर अपना लिए गए हैं कथम तरय भव सिंधु में तम का उपाय कृपया मैं इस संसार समुद्र को कैसे तरूंगा मेरी क्या गति होगी उसका क्या उपाय है यह मैं कुछ नहीं जानता प्रभो कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरे संसार दुख के का आयोजन कीजिए। उपदेश विधि छोजन कीजिएकारुण्य रिष्ट दीति सहसा महात्मा इस प्रकार कहते हुए अपने शरण में आए संसारानल संत शिष्य को महात्मा गुरु करुणामयी दृष्टि से देखकर सहसा अभय प्रदान करे विद्वांस तस्मापस्य मेय्षे मोक्ष वे साधु योत्थ कारिणे प्रशांत समाचारोपदेश क्षरगति के इच्छा वाले उस मुख्यु आज्ञाकारी शांत चित्त समाधि संयुक्त साधु शिष्य को गुरु कृपया इस प्रकार तत्वोपदेश करे श्री गुरुर्वाच माँ भेष्ट विदनास्तु पाया संसार सिन्दुस्तरणे उपाय नाता योजना तमेव मार्गम तब निर्दिशामी गुरु हे विद्वान तू डर मत तेरा नाश नहीं होगा संसार सागर से तरने का उपाय है जिस मार्ग से यतीजन इसके पार गए हैं वही मार्ग मैं तुझे दिखाता हूँ अस्तोपायो महान कशि संसार भयनाशन नृभि पर संसार रूपी भय का नाश करने वाला कोई एक महान उपाय है जिसके द्वारा तू संसार सागर को पार करके परमानंद प्राप्त करेगा वेदाताचारणते ज्ञानमुत्तम तेना संसार दुख भवत्यनु वेदांत वाक्यों के अर्थ का विचार करने से उत्तम ज्ञान होता है जिससे फिर संसार दुख का आत्यंतिक नाश हो जाता है श्रद्धा भक्ति ध्यान योगाणोर्मुक्ति हेतुक्ति साक्षा श्रुते स्वय तिष मुस्य मोक्षो विद्या कल्पिता देह बंधा श्रद्धा भक्ति ध्यान और योग इनको भगवती श्रुति मुमुक्षु की मुक्ति के साक्षात हेतु बदलती है जो इन्हीं में स्थित हो जाता है उसका अविद्या कल्पित देह बंधन से मोक्ष हो जाता है अज्ञान योगा परमात्मस्तव झनात्म बंधस्तव संसुति तयर्विवेकोदित अदे समूल तुझ परमात्मा का अनात्म बंधन अज्ञान के कारण ही है और उसी से तुझको जन्म मरण रूप संसार प्राप्त हुआ है अतः उन आत्मा और अनात्मा के विवेक से उत्पन्न हुआ बोध रूप अग्नि अज्ञान के कार्य रूप संसार को मूल सहित भस्म कर देगा प्रश्न निरूपण शिष्यवाच कृपया श्रूयता स्वामीन प्रश्नों क्रिय ते तदुतरमहम श्रुवा कृतार मुखार शिष्य हे स्वामी कृपया सुनिए मैं यह प्रश्न करता हूँ उसका उत्तर आपके श्रीमुख से सुनकर मैं कृतार्थ हो जाऊँगा को नाम बंध कथ में स आगत कथम को सावनात्मा परम आत्मा तयोर्विवेक विवेक में तदुच्यता बंध क्या है यह कैसे हुआ इसकी स्थिति कैसे है और इससे मोक्ष कैसे मिल सकता है अनात्मा क्या है परमात्मा किसे कहते हैं और उनका विवेक पार्थक्य ज्ञान कैसे होता है कृपया यह सब कहिए शिष्य प्रशंसा से गुरुर्वाच धन्योशी कृतकृत पावित ते कुम विद्या विद्याबंध मुक्त्या, ब्रह्मे भविक्षसि गुरु तु धन्य है गुरु तु धन्य है कृतकृत है तेरा कुल तुझसे पवित्र हो गया क्योंकि तू अविद्या रूपी बंधन से छुटकर ब्रह्म भाव को प्राप्त होना चाहता है स्वप्रयत्न की प्रधानता ऋण मोचन करता पिता तो संते सु बंध मोचन करता तू न कशन पिता के ऋण को चुकाने वाले तो पुत्रादि भी होते हैं परंतु भवबंधन से छुड़ाने वाला अपने से भिन्न और कोई नहीं है निवार्यते मस्तृत दुखम तो विनाश्वेन विनाशे नैसे सिर पर रखे हुए बोझे का दुख और भी दूर कर सकते हैं परंतु भूख प्यास आदि का दुख अपने सिवा और कोई नहीं मिटा सकता पथ्यमो पथ्य मौसध सेवा चीयते योगिणाम आरोग्य सिद्धिदृष्ट नान्याचितमणा अथवा जैसे जो रोगी पथ्य और औषध का सेवन करता है उसी को आरोग्य सिद्धि होती देखी जाती है किसी औरों के द्वारा किए हुए कर्मों से कोई निरोग नहीं होता वस्तुस्वरूप स्टबोध चक्षुषा से ने पंडित चंद्रस्वरूप निज चक्षुष ज्ञातव्यमगम्य ते कि वैसे ही विवेकी पुरुष को वस्तु का स्वरूप भी स्वयं अपने ज्ञान नेत्रों से ही जानना चाहिए किसी अन्य के द्वारा नहीं चंद्रमा का स्वरूप अपने ही नेत्रों से देखा जाता है दूसरों के द्वारा क्या जाना जा सकता है अविद्या काम अविद्याम कर विमोचित कक्मयात्मान कल्प को अविद्या कामना और कर्मादि के जाल के बंधनों को सौ करोड़ कल्पों में भी अपने सिवा और कौन खोल सकता है आत्मज्ञान का महत्व न नोगिन न सांख्य न विद्याया ब्रमात्मक बोधे न मोक्ष सिद्ध्य न्य मोक्ष न योग से सिद्ध होता है न सांख्य से न कर्म से और न विद्या से वह केवल ब्रह्मात्मक्य के बोध ब्रह्म और आत्मा की एकता के ज्ञान से ही होता है और किसी प्रकार नहीं वीणाया रूप सौंदर्य तंत्रीवादन तन् न साम्राज्याय कल्पते वाग्वैखरी शरी शास्त्रव्याख्यानकोशल वैदुष्य तद्वत् तद्क्त न तु मुक्त जिस प्रकार वीणा का रूप लावण्य तथा तंत्री को बजाने का सुंदर ढंग मनुष्यों के मनोरंजन का ही कारण होता है उससे कुछ साम्राज्य की प्राप्ति नहीं हो जाती उसी प्रकार विद्वानों की वाणी की कुशलता शब्दों की धारावाहिकता शास्त्र व्याख्यान की कुशलता और विद्वत्ता भोग ही का कारण हो सकती है मोक्ष का नहीं अभिज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीति निष्फला विज्ञाते परे तत्व शास्त्राधीति निष्फला परम तत्व को यदि न जाना तो शास्त्राध्ययन निष्फल व्यर्थ ही है और यदि परम तत्व को जान लिया तो भी शास्त्राध्ययन निष्फल अनावश्यक ही है शब्दजाल महारण्यम चित्तभ्रमण कारण अतः प्रयत्नातव्यम तत्वत्वहात्म शब्दजाल तो चित्त को भटकाने वाला एक महान वन है इसलिए किन्हीं तत्वज्ञा महात्मा से प्रयत्नपूर्वक आत्मतत्व को जानना चाहिए अज्ञान सर्पद ब्रह्म ज्ञान औषधम विना किम वेद शास्त्र किम मंत्रे किम औषधे अज्ञान रूपी सर्प से डसे हुए को ब्रह्मज्ञान रूपी औषधि के बिना वेद से शास्त्र से मंत्र से और औषध से क्या लाभ